भाषार्थ हे इंद्र तू उन दोनों वायु की भात वेग वाले तथा सरल गामी अश्वों को अपने सामर्थ्य से चलाकर हमारे समक्ष जाते हो जिन दोनों अश्वों का संचालन कर सके ऐसा कोई भी देव एवं मानवों में नहीं है और न कोई इनके बल को जान सके भाषार्थ यज्ञ समाप्ति के पश्चात् जिस समय इंद्र तथा अग्नि अपन उस समय भार्गव उष्णा ने तुमसे पूछा कि किस प्रयोजन से तुम लोग इतनी दूर से द्वार्लोक एवं भूलोक से हम मानवों के घर पर आए हो, भाषार्थ हे इंद्र देव हमें सब प्रकार से संरक्षण दो हमने इस यज्ञ की सामग्री हमारा महान स्तवन तेरे लिए समर्पित की है हम तुझसे उसी अमानुष उत्तम बल की रक्षा की प्रार्थना करते हैं जिससे तुमने शुष्ण राक्षस को नष्ट किया भाशार्थ, हे शत्तू की नाश करने वाले इंद्र जो कर्महीन सबका अपमान करने वाला यजादिका� चारों ओर घेर पड़ा है, तू उस दस्तु जाति को दंड देकर नष्ट कर, कर। भाषार्थ, शूरवीर इंद्र, तू हमारी रक्षा पराक्रमी मरुतों के साथ कर तुझसे रक्षित होकर हम युद्ध में तेरे बल से शत्रुनाश में समर्थ होंगे तेरी इच्छा पूरी करने के साधन बहुत हैं तेरे भक्त स्वामी की भांति तेरी अनंत विविध स्तोत्रों से स्तुति करते हैं भाषार्थ हे पराक्रमी वज्जयधर इंद्र तुम वितर वध शत्रुओं को नष्ट करने के लिए युद्ध में योद्धाओं को परित करते हो जिस समय तुम निष्टोत्र सुनते हो भाषार्थ हे पराक्रमी वज्रधर इंद्र जिस निश्चय से तुमने मरुतों के साथ शुष्ण के सारे वंश को नष्ट किया है युद्ध क्षेत्र में कृपा पूर्ण दान रूप कार्य करने वाले तेरे वे कार्य अत्यंत शीघ्र ही हुए हैं भासार्थ हे शूर इंद्र हमारी कामनाएं और धन संपदाएं कभी निष्फल नहीं हों हे वज्रधर हम सब सदैव तेरी रक्षा में हलद्रुप होकर सदैव सुख में रहें भासार्थ हे इंद्र हमारी वे कामनाएं एवं स्तुतियां तेरे पास पहुंचकर सत्य तथा तुम्हें प्रसन्न करने वाली होकर अहिंसक हों हे वज्रधर जिनके फल स्वरूप के दूध की भांति हम तुम्हारे प्रसाद का फल भोगें भाषाार्थ जैसे विद्वान लोगों तथा तेरे संबंधी यज्ञ द्वारा यह पृथ्वी हस्त पाद होकर बढ़ती है तब समस्त लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी के चारों ओर से परदक्षिणा करके दुष्ट शुष्ण असुर का बद किया भाशार्थ हे शूर इंद्र तू सोम को शीघ्र ग्रहण करो हे धनमान इंद्र तू स्वयं धनी हो इसलिए रक्षक होकर हमारी हिंसा मत कर परंतु स्तोता यजमान की रक्षा कर हमारे विपुल धन हो तथा तू हमें धनवान बना त्रयो विनशम सुक्तम भाषार्थ दाएं हाथ में वज्ज धारण करने वाले विभिन्न कार्यकुशल हरित रंग के अश्वों को रथ में जोतने वाले इंद्र की हम उपासना करते हैं। सोमपान के अनंतर वह अपने केशों को बार-बार हिलाकर विस्तृत सेना सहित तथा विपुल धनों अन्न आदि को लेकर शत्रुओं को नष्ट करके विभिन्न प्रकार से सर्वोपरि हुआ। आश्रय इंद्र के इन दो अश्वों ने यज्ञ में आहुतियों के रूप में धन प्राप्त किया है उन्होंने प्राप्त बहुत अधिक धनों का स्वामी होकर इंद्र ने वृत्त का नाश किया वह तेजस्वी बलवान एवं आश्रयदाता इंद्र बल तथा धन का स्वामी है मैं दस सुजात के शत्रुओं का नाम तक नष्ट कर देना चाहता हूं। भाषार्थ। जब इंद्र सुवर्ण में तेजस्वी वज्र को धारण करता है, इसका जो रथ हरित रंग वाले दो अश्वों के साथ जाता है, तब वह उसी पर विद्वानों के साथ विभिन्न प्रकार से बैठता है। इंद्र दानादि से प्रसिद्ध बहुशुद्ध तथा धनादि अयिश्वर्य का स्वामी है भाषार्थ जैसे वही उत्तम वृष्टि है जो अपने पशु समूह को सींचती है वैसे ही इंद्र हरे रंग के सोमरस द्वारा अपनी मूँछ बिगोता है फिर वह सुंदर यज्ञ घर में जाता है तथा वहाँ जो मीठा सोमरस रहता है उसे पीकर जैसे व भाषार्थ, विपरीत अनेक प्रकार के वचन बोलने वाले शत्रु लोगों को, जो इंद्र अपने वचन से चुप करके नाना सहस्त्र शत्रुओं का वध करता है, तथा जो पिता की भांति मानवों का बल बढ़ाता, तथा अन्न से वृद्धि करता है, हम इसके ही उस उस सामर्थ का वर्णन करते हैं। भाषार्थ हे इंद्र तुझे श्रेष्ठ दाता जानकर अत्यंत अनुपम सबसे श्रेष्ठ स्तोत्र हम विदम बंशी विद्वानों ने धन प्राप्त के लिए बनाया है उस तुझ स्वामी के ऐश्वर्य को हम जानते हैं तथा जैसे गोपालक पशु को अपने समीप बुलाता है वैसे ही हम धन प्राप्त के लिए तुझे बुलाते हैं भाषार्थ हे इंद्र तेरे तथा विमद ऋषि के साथ जो मैत्री भाव है वह कोई न तोड़े तथा ये कभी नष्ट न हो हे देव हम तेरे भाता के प्रति भगनी की भात जो मैत्री भाव है उस तेरी बुद्धि को जानते हैं वे तेरे मित्र प्रेम भाव हमारे लिए कल्याणकारी हो चतुर विन्शम सुक्तम् भाषार्थ हे इंद्र प्रसर भलकों के ऊपर रगड़ा जाकर तुम्हारे लिए तैयार किए हुए इस मीठे सोम रस को ग्रहण करो हे विपुल धन वाले इंद्र तू हमें सहस्त्रों से प्रचुर धन दो तू सबके लिए सचमुच ही महान हो भाषार्थ हे शचिपति इंद्र हम यज्ञों मंत्रों एवं होमीय वस्तुओं द्वारा तुम्हा� तू सब कार्यों को सर्वोत्तम इच्छित फल हमें दे वह सत्य महान है भाषार्थ हे इंद्र जो तू अभिलषित धनों का स्वामी है अपराध को साधना कार्य में प्रोत्साहित करने वाला तथा स्तोताओं का संरक्षक है वह तू हमें शत्रुओं तथा पाप से बचाओ तू सचमुच ही बहुत महान हो भासार्थ हे समर्थ करमनीष्ट अश्विद्वय बुद्धिमान तुम दोनों ने परस्पर मिलकर अग्निकाम मंथन किया सत्य रूप तुमने जब विमद ने तुम्हारी इस्तुत की तब अग्नि को उत्पन्न किया भासार्थ हे अश्वदेव जब दोनों अरणियां परस्पर घर्षित होकर अग्नि स्फुलिंग बाहर होने लगे तब सभी देवता तुम्हारी स्तुति फिर ऐसा करो भाषार्थ हे अष्टदेव मेरा बाहर जाना स्नेह युक्त हो तथा फिर लौट आना भी वैसा ही मृदु युक्त हो हे देव इसी प्रकार तुम दोनों अपनी दिव्य शक्ति से हमें मृदु से युक्त बनाओ पंचविषम सुक्तम भाषार्थ हे सोम हमें कल्याणकारी विचारों से युक्त मन प्राप्त करा वह निपुण एवं कर जैसे चारी की एकछुप गायें उसे प्राप्त कर प्रसन्न होती हैं, वैसे ही हम तेरे प्रीत युक्त होकर अन्न आदि प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं, कारण तू महान है, भाषार्थ, हे सोम, तुम्हारे मन को प्रसन्न करने वाली तेरी इस्तुति करके पुरोहित जन चारों तरफ बैठते हैं, और ये सब धन अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं सचमुच ही तुम अत्यंत महान हो भाषार्थ और हे सोम मैं अपनी परिणत बुद्धि से तेरे कार्यों को प्राप्त करता हूं तू आनंदित होकर अनहि शत्रु संहार करके नाश से बचाकर जैसे पिता पुत्र का संरक्षण करता है वैसे ही हमारा पालन करके सुखी कर कारण तू अत्यंत महान है भासार्थ हे सोम जैसे कलश जल निकालने के लिए कुएं में जाता है वैसे ही हमारी सब तुझ तक पहुंचती हैं हमारी प्राण रक्षा के लिए दीर्घायुष्ट के लिए इस यज्ञ तेरी प्रसन्नता के लिए इन पान पात्रों को धारण कर सचमुच ही तू महान है भाशार्थ हे सोम ये विभिन्न फलाभिलाषी निग्रही बुद्धिमान ऋतिज अनेक प्रकार के कार्यों को करने वाले बलवान तेरी स्तुति करते हैं तू प्रसन्न होकर गौ एवं अश्व से युक्त गोशाला हमें दे कारण तू महान एवं बुद्धिमान है भाषार्थ हे सोम तू हमारे पशुओं की रक्षा करता है तथा तू अनेक प्रकार से फैले हुए स्थित संसार के भी रक्षा करता है तू संपूर्ण भोनों का अन्वेषण करके हमारे प्रार्थना के लिए जीवनों प्रयोगी सभी पदार्थों का प्रबंध करता है सबके सुख के लिए तू महान है